नोशो टॉक, गहरे पानी पेट नंबर वन. वन मैं पूरा प्रश्न पढ़ देता हूं मंदिर तीख तिलक के, मूर्ति पूजा माला मंत्र तंत्र शास्त्र पुराण हवन यज्ञ अनुष्ठान श्राद्ध ग्रह नक्षत्र ज्योतिष गणना शकुन अपशकुन इनका कभी अर्थ था पर अब व्यर्थ हो गए इन्हें समझाने की कृपा करें और बताएं कि क्या ये साधना के बाह्य उपकरण थे रिमेम्बरिंग या स्मरण की मात्र बाह्य व्यवस्था थी जो समय की तीव्र गति के साथ पूरी की पूरी उखड़ गई अथवा भीतर से भी इनके कुछ अंतर संबंध थे क्या समय इन्हें पुनः लेने को राजी होगा मंदिर तीर्थ पहला हाथ में चाबी हो तो चाबी को हम कुछ भी सीधा जानने का उपाय करें चाबी से ही चाबी को समझना चाहिए तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता उस चाबी की खोज खोजबीन कि कोई बड़ा खजाना हाथ लगा चाबी में ऐसी कोई भी सूचना नहीं है जिससे छिपे हुए खजाने का पता लगे चाबी अपने में बिल्कुल बंद है। चाबी को हम तोड़ें, फोड़ें, काटें, लोहा हाथ लगे और धातु हाथ लग जाए उस खजाने की कोई खबर हाथ में लगी थी जो चाबी से मिल और जब भी कोई कोई चाबी ऐसी हो जाती है जीवन में कि जिसके खजानों का हमें पता नहीं होता तब सिवाय बोझ ढोने के हम और कुछ भी नहीं ढूंढते और जिंदगी में ऐसी बहुत सी चाबियां हैं जो किन्हीं खजानों का द्वार खोलती हैं आज भी खोल सकती है पर न हमें खजानों को कोई पता है न उन तालों का हमें कोई पता है जो उनसे खुलेंगे और जब तालों का भी पता नहीं होता और खजानों का भी पता नहीं होता तो स्वभाव हमारे हाथ में जो रह जाता उसको हम चाबी भी नहीं कह वो चाबी तभी है जब किसी ताले को खोलती है जब उससे कुछ भी ना खुलता हो पर फिर भी कभी उस चाबी से खजाने खुले इसलिए बोझल हो जाती है तो भी मनुष्य फेर देने लगे पड़ता कहीं अचेतन मनुष्य जाति के वो धीमी सी गंध बनी ही रह जाती है चाहे हजारों साल पहले वो चाबी कोई ताला खोलती रही हो लेकिन मनुष्य की अचेतना में उससे कभी ताले खोले कभी कोई खजाने उससे उपलब्ध होते इस स्मृति के कारण ही उस चाबी के बोझ को हम धोए चले जाते न कोई खजाना खुलता है अब न कोई ताला खुलता है फिर भी कोई कितना ही समझाए कि चाबी बेकार है फेंक देने का साहस भी नहीं जुटता कहीं किसी कोने में मन कोई आशा पलती ही रहती है कि कभी कोई ताला खुल सकता है मंदिर है पृथ्वी पर ऐसी एक भी जाति नहीं है जिसने मंदिर जैसी कोई चीज निर्मित ना की वो तो उसे मस्जिद कहती हो चर्च कहती हो गुरुद्वारा कहती हो इससे बहुत प्रयोजन नहीं है पृथ्वी पर ऐसी एक भी जाति नहीं है जिसने मंदिर जैसी कोई चीज निर्मित ना की और आज तो यह संभव है कि हम एक दूसरी जातियों से सीख लें वक्त था जब एक दूसरी जातियां हैं भी ये भी हमें पता नहीं था तो मंदिर कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से किन्हीं कल्पना करने वाले लोगों ने खड़ी कर ली हो मनुष्य की चेतना से ही निकली हुई कोई चीज है। कितने ही दूर कितने ही एकांत में पर्वत में पहाड़ में द्वीप पर बसा हुआ मनुष्य को उसने मंदिर जैसा कुछ जरूर निर्मित किया है तो मनुष्य की चेतना से ही कुछ निकल रहा है अनुकरण नहीं है। एक दूसरे को देख कर कुछ निर्मित नहीं हो गया। इसलिए विभिन्न तरह के मंदिर बने लेकिन मंदिर बने बहुत फर्क है एक मस्जिद में और एक मंदिर में उनकी व्यवस्था में बहुत फर्क है उनकी योजना में बहुत फर्क लेकिन आकांक्षा में फर्क नहीं है में फर्क नहीं है। तो एक तो जो चीज मनुष्य कहीं भी हो कितना ही दूसरों से अपरिचित पैदा होती ही है वो मनुष्य की चेतना में ही कहीं कोई बीच छिपाया है एक तो बात ये सामने लेने लगती दूसरी बात यह भी ध्यान में लेना जरूरी है कि हजारों साल हो जाते हैं नहीं तालों का पता रह जाता नहीं खजानों का लेकिन फिर भी जिस किसी चीज को हम किसी बिल्कुल अनजाने मोह से विकसित हो गए चलते हैं जिस पर हजार आघात होते हैं बुद्धि जिसको सब तरफ से तोड़ने चलती योग का आज का बुद्धिमान जिसे सब तरह से इंकार करता है फिर भी मनुष्य का मन उसे संभालने ही चलता है। इस सबके बावजूद तो उसके पीछे दूसरी बात स्मरण रख लेनी जरूरी है कि मनुष्य की अचेतना में कहीं आज उसे ज्ञात नहीं है तो भी कहीं कोई गूंजती सीधु जरूर जो कहती है कि कभी कोई ताला खुलता है अचेतना में इसलिए कि हम में से कोई भी नया पैदा हो गया हो ऐसा नहीं हम में से सभी अनेक बार पैदा हो चुके हैं। ऐसा कोई युग न था जब हम न हो ऐसी कोई घड़ी न थी जब हम न हो उस दिन जो हमारा चेतन थी उस दिन जो हमने चेतन जाना था वो आज हजारों परतों के भीतर दबा हुआ अचेतन बन गया उस दिन अगर हमने मंदिर का रहस्य जाना था और उस समय किसी द्वार को खुलते देखा तो आज भी हमारे अचेतन के किसी कोने में वो स्मृति पड़ी है। बुद्धि लाख इंकार कर दे, लेकिन बुद्धि उतनी गहरी नहीं हो पाती जितनी गहरी वो स्मृति इस इसलिए सब आघातों के बावजूद और सब तरह से व्यर्थ दिखाई पड़ने के बावजूद भी कुछ चीजें हैं कि परसिस्ट करती हैं हटती नहीं नए रूप लेती हैं लेकिन जारी तभी संभव होता है जबकि हमारे अनंत जन्मों की यात्रा में अनंत अनंत किसी चीज को हमने जाना यद्यपि आज भूले और इनमें से प्रत्येक का वह उपकरण की तरह तो उपयोग हुआ कि आंशिक अर्थ भी है अभिप्राय पहले तो मंदिर को बनाने की जो जागतिक कल्पना समस्त जगत सिर्फ मनुष्य है जो मंदिर बना रहा है तो घर तो पशु भी बना रहा घोंसले तो पक्षी भी बना रहा जो मंदिर नहीं बना मनुष्य को जो भेद रेखा खींची जाए पर से उसमें यह भी लिखना ही पड़ेगा कि वो मंदिर बनाने वाला प्राणी है तो कोई दूसरा मंदिर नहीं बनाता अपने लिए आवाज तो बिल्कुल ही स्वाभाविक है अपने रहने की जगह तो कोई भी बनाता है छोटे छोटे कीड़े भी बनाते हैं पक्षी भी बनाते हैं पशु भी बनाते हैं लेकिन परमात्मा की आवाज मनुष्य का जागतिक लक्षण परमात्मा के लिए जी उसके लिए भी कोई जगह नहीं परमात्मा के गहन बोध के अतिरिक्त मंदिर नहीं बनाया जाता फिर परमात्मा का गहन बोध भी खो जाए तो मंदिर बचा रहे बनाया नहीं जा सकता बिना बोझ के आपने एक अतिथि ग्रह बनाया है घर में वो अतिथि आते रहे होंगे अतिथि ना आते हो तो आप अतिथि ग्रह नहीं बनाने वाले हालांकि यह हो सकता है कि अब अतिथि ना आते हों तो अतिथि ग्रह खड़ा रह जाए तो परमात्मा के लिए एक आवास की धारणा उन क्षणों में पैदा हुई जब परमात्मा सिर्फ कल्पना की बात नहीं सिर्फ कल्पना की बात अनेक लोगों के अनुभव की बात और परमात्मा के अवतरण की जो प्रक्रिया थी उसके उतरने की उसके लिए एक विशेष आवास एक विशेष स्थान जहां परमात्मा अवतरित हो सकती के हर कोने पर आवश्यक अनुभव हुआ है प्रत्येक चीज के के अवतरण में आग्रह में रिसेप्टिव होने में एक संयोजन अभी भी हमारे पास से रेडियो वेव्स गुजर रही हैं पर हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे रेडियो के उपकरण के बिना पकड़ना कठिन होगा कल अगर ऐसा वक्त आ जाए आ सकता है कल एक महायुद्ध हो जाए और हमारी सारी टेक्नोलॉजी अस्त व्यस्त हो जाए और आपके घर में एक रेडियो बचा है, आप उसे फेंकना ना चाहें लेकिन अब कोई रेडियो स्टेशन नहीं बचा है। अब रेडियो से कुछ पकड़ा नहीं जाता अब रेडियो सुधारने वाला भी मिलना मुश्किल है, फिर भी हो सकता है दस पांच पीढ़ियों के बाद भी आपके घर में रेडियो रखा है और तब अगर कोई पूछे कि इसका क्या उपयोग तो कठिन हो जाए बताना लेकिन इतना जरूर बताया जा सके कि पिता आग्रहशील थे इसको बचाने के उनके पिता भी आग्रहशील इतना हमें याद है कि हमारे घर में इसको बचाने वाले आग्रहशील लोग थे वो बचाए चले गए हमें पता नहीं इसका क्या उपयोग आज इसका कोई भी उपयोग नहीं और रेडियो को तोड़कर अगर हम सब उपाय भी कर लें, तो भी इसकी खबर में बहुत मुश्किल है कि इससे कभी संगीत बजा करता था कि कभी तो इससे आवाज निकलता सीधे रेडियो को तोड़कर देखने से कुछ पता चलने वाला नहीं वो तो सिर्फ एक आग्रह था जहां कुछ चीज घटती थी घटती कहीं और थी लेकिन पकड़ी जाती तो मंदिर आग्रह आग थे रिसेप्टिव इंस्ट्रूमेंट थे परमात्मा तो सब तरफ है आप भी सब जगह मौजूद हैं परमात्मा भी सब जगह मौजूद है लेकिन किसी विशेष संयोजन में आप अट्यून हो जाते आप आपकी ट्यूनिंग मेल खाती तालमेल खाती तो मंदिर आग्रह आग की तरह उपयोग ना है वहां सारा इंजाम वैसा था जहां दिव्य भाव को दिव्य अस्तित्व को भगवत्ता को हम ग्रहण कर पाए जहां हम खुल जाएं और उसे ग्रहण कर पाए सारा इंजाम मंदिर का वैसा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह तो से इंतजाम किया था और और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अलग अलग रेडियो बनाने वाले लोग अलग अलग शक्ल का रेडियो बनाए बाकी बहुत गहरे में प्रयोजन एक जैसे तो कि इस मुल्क में मंदिर बने है और कोई तीन चार तरह कि मंदिर खास तरह के मंदिर है जिनके रूप हर सारे मंदिर बने इस मुल्क में जो मंदिर बने वो आकाश की आकृति में जो गुम्बद है मंदिर का वो आकाश की आकृति और प्रयोजन यह है कि अगर आकाश के नीचे बैठ के मेरे ओम का उच्चार करूंगा तो मेरा उच्चार हो जाएगा मेरी शक्ति बहुत कम है विराट आकाश मेरा उच्चार लौट के मुझ पे नहीं बरस सकेगा हो जाएगा मैं जो पुकार करूंगा वो पुकार मुस्तक लौट के नहीं आएगी, रही में खो जाए मेरी पुकार मुस्तक लौट के आ जाए इसलिए मंदिर का गुम्बक निर्मित किया जाए वो आकाश की छोटी प्रतिकृति है ठीक गोलाकार, जैसा आकाश पृथ्वी को चारों तक छूटा ऐसा एक छोटा आकाश नहीं उसके नीचे मैं जो जो पुकार करूंगा मंत्रोच्चार करूंगा ध्वनि करूंगा उसी भी आकाश में खोने जाएगी गोल गुंबद उसने वापिस लौटा देगा जितना गोल होगा गुंबद उतनी सरलता से वो वापस वापिस लौटाएगी उतनी ही सरलता और उतनी ज्यादा प्रतिध्वनिया उसकी पैदा होंगी ठीक व्यवस्था से कुंद मंदिर का बना हो और फिर तो ऐसे पत्थर भी खोज लिए गए जो ध्वनियों को वापस लौटाने में बड़े सक्षम हैं अजंता का एक बौद्ध जैसा उसमें लगे पत्थर ठीक उतने ही ध्वनि को तीव्रता से लौटाते हैं उतनी ही चोट को जो ध्वनित करते हैं जैसे तबला आप तबले पे चोट कर देंगे ऐसा पत्थर पे चोट करें तो इतनी आवाज बनेगी अब वो बहुत विशेष मंत्रों को जो बहुत सूक्ष्म है साधारण गुंब नहीं लौटा पाएगा उसके लिए उन पत्थरों का उपयोग किया जाना चाहिए क्या प्रयोजन है जब आप ओम का उच्चार करते हैं और सारे गुंबद के नीचे ओम का उच्चार हुआ है वो ओम के उच्चार के लिए ही निर्मित किया गया है। जब बहुत सघनता से बहुत तीव्रता से आप ओम का उच्चार करते हैं और मंदिर का गुंबद सारे उच्चार को वापिस आपको तो फेंक देता है तो एक वर्तुल निर्मित होता है एक सर्ती निर्मित होता है उच्चार का ध्वनि का लौटती ध्वनि का एक सर्किल मंदिर का गुंबद आपकी गूंजी हुई ध्वनि को आप तक लौटा के एक वर्तुल निर्मित करवा देगा उस वर्तुल का आनंद ही अद्भुत है अगर आप खुले आकाश के नीचे ओम का उच्छाप करेंगे वो वर्तुल निर्मित नहीं होगा और आपको कभी आनंद का पता नहीं वो जब वर्तुल निर्मित होता है तभी आप तब आप सिर्फ पुकारने वाले नहीं है पाने वाले भी हो जाते और उस लौटती हुई ध्वनि के साथ दिव्यता की प्रति प्रवेश करते जाते आपकी की हुई ध्वनि तो मनुष्य की है लेकिन जैसे वो लौटती वो नए वेग और नई शक्तियों को समाहित करके वापस आता इस मंदिर को इस मंदिर के गुंबद को मंत्र के द्वारा ध्वनि वर्तुल निर्मित करने के लिए प्रयोग किया गया और अगर बिल्कुल शांत एकांत स्थिति में आप बैठ के उच्चार करते हैं और वर्तुल जैसे वर्तुल निर्मित होगा विचार बंद हो जाए वर्तुल इधर निर्मित हुआ उधर विचार बंद हो जाए जैसा कि मैंने कई बार कहा है स्त्री पुरुष के संभोग में वर्तुल निर्मित हो जाता है शक्ति का और जब वर्तुल निर्मित होता है तभी संभोग कक्षण समाधि का इशारा करने है। अगर पद्मासन या सिद्धासन में बैठे बुद्ध और महावीर की मूर्तियां देखें तो वो भी वर्तुल ही निर्मित करने के अलग ढंग है दोनों पैर जोड़ लिए जाते हैं और दोनों हाथ पैरों के ऊपर रख दिए जाते हैं तो पूरा शरीर वर्तुल का शरीर की विद्युत हो जाता वैसे ही विचार शून्य हो जाते अगर इसे विद्युत की भाषा में कहें तो आपके भीतर विचारों का जो कोलाहल है वो आपकी ऊर्जा के वर्तुल न बनने की वजह से वो वर्तुल बना की ऊर्जा समाहित शांत होने लगती तो मंदिर के गुंबद से वरकुल बनाने की बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है अंतरंग अर्थ उसके हो मंदिर के बार पर हमने गंडा लगता रखा है वो सिर्फ इसी दिए वो सिर्फ इसी दी आप जब ओम का उच्चार करेंगे हो सकता है बहुत धीमे करें ख्याल में भी ना आए जोर से घंटे की आवाज उस वर्तुल का आपको स्मरण दिला जाएगी उस भूमि ध्वनि का वर्तुल पर वर्तुल जैसे पानी में फेंका गया पत्थर हो और लहर पर लहर रिपुल पर रिपुल उठाता चला गया तिब्बतन मंदिर में तो जो घंटा नहीं रखते एक, सब धातुओं का बना हुआ एक बर्तन रखते घड़े की तरफ और उसमें लकड़ी का डंडा रखते घुमाने पर उसको सात बार अंदर घुमा के जोर से चोट सात बार घुमाने पर और चोट करने पर मणि पद में हो इसकी पूरी आवाज निकलती पूरा मंत्र पूरा मंत्र पूरा घड़ा चिल्ला के मणि पद में हो और एक दफा नहीं सात बार आपने सात राउंड लेके जो चोट मारी उस पर आप हाथ बाहर कर ले आप सात बार सुने ओम मणि पद्म हूम धीमी होती जाएगी ओम मणि पद्म पद्म बढ़ती उसके तरफ ठीक आपको भी मंदिर के भीतर एक घड़े की तरह जोर से अपने भीतर चोट करनी ओम मणि पद्म मंदिर भी तो दोहराएगा आपका रोआ रोआ उसे ग्रहण करके वापस फेंकेगा थोड़ी ही देर में ना आप रह जाएंगे ना मंदिर रह जाएगा सिर्फ विद्युत के वर्तुल और जब विद्युत के वर्तुल रह जाएंगे और ध्यान रहे ध्वनि जो है विद्युत का सूक्ष्मतम होगा यही भी थोड़ा ख्याल लेना जरूरी है क्योंकि तो अभी विज्ञान कहता है विज्ञान जो कहता है विज्ञान कहता है कि ध्वनि जो है वो विद्युत का एक रूप है सभी कुछ विद्युत का रूप है तो ध्वनि विद्युत का रूप लेकिन भारतीय मनुष्य की पकड़ थोड़ी सी झेली वो कहता है विद्युत भी ध्वनि का रूप है साउंड इज देश इलेक्ट्रिसिटी बेस नहीं इसलिए शब्द ब्रह्म विद्युत जो है वो सिर्फ ध्वनि का ही एक रूप इसमें बहुत दूर तक समानता खड़ी हो गई अभी विज्ञान कहने लगा कि ध्वनि जो है वो विद्युत का एक रूप है थोड़ा सा फर्क रह गया है कि प्राथमिक कौन अभी विज्ञान कहता है विद्युत प्राथमिक है लेकिन भारत की मनीषा तो कहती है कि ध्वनि प्राथमिक है और ध्वनि की ही सघनता विद्युत है विज्ञान कहता है कि विद्युत का एक प्रकार ध्वनि है। इस बात की बहुत संभावना है इस बात की बहुत संभावना है कि शब्द ब्रह्म की खोज बहुत निकट में विज्ञान को करते yes, ये मंदिर की गुंबद के नीचे पैदा किए गए ध्वनियों का ही अनुभव है क्योंकि जब ओम की सघन होने की गई तो साधक ने मंदिर के भीतर थोड़ी देर में जाना कि मंदिर भी मिट गया और मैं भी मिट गया और सिर्फ भी बताया ये किसी प्रयोगशाला में लिया गया निष्कर्ष नहीं यह किसी प्रयोगशाला में लिया गया निष्कर्ष नहीं जिन्होंने यह कहा है उनके पास कोई प्रयोगशाला नहीं उनके पास तो एक ही प्रयोगशाला थी वो उनका मंदिर था उस मंदिर में उन्होंने जाना है वो ये जाना है कि हम तो ध्वनि से शुरू करते हैं लेकिन अंतता रह जाए इस ध्वनि के अनुभव के लिए मंदिर का गुंबद निर्मित किया गया पहली दफा पश्चिम के लोगों को भारतीय मंदिर देखने को मिले तो ना अनहाइजीनिक मालूम पड़े स्वभाव दरवाजे ज्यादा नहीं हो सकते एक ही रखा जाए, सकता वो भी बहुत छोटा कि तो किसी भी तरह ध्वनि जो पैदा हो रही भीतर उसके वर्तुल को तोड़ने वाला न जाए, तुमको तो लगा कि बिल्कुल ही अंधेरे, गंदे बंद हवा नहीं जाती चर्च साफ सुथरा है खिड़कियाँ हैं दरवाजे है बड़ी खिड़किया है बड़े दरवाजे रोशनी भी जाती है हवा भी जाती है हाइजीनिक मैंने कहा की चाबी भूल जाती है तो कठिनाइया तो तो तो खड़ी होती है कोई नहीं कह सका हिंदुस्तान में एक आदमी हमारे मंदिर में खिड़की क्यों नहीं है दरवाजा क्यों नहीं है हमको भी लगा की सच तो है क्या हाइजीनिक कोई यह न कह सका कि इन मंदिरों में इस मुल्क के स्वस्थतम लोग रहे इन मंदिरों के भीतर बीमारी नहीं जाने इन मंदिरों में बैठा हुआ पूजा और प्रार्थना करने वाला आदमी स्वस्थतम लोगों में है। और मंदिर बिल्कुल अनाज नहीं था यह भी अनुभव में आना शुरू हुआ कि ओम की ध्वनि का जो आधार है वो अपूर्व रूप से प्योरिफाई करता है विशेष ध्वनिया है जिनके आघात शुद्धता लाप दे विशेष ध्वनिया है जिनके आघात अशुद्धता लाभ रहे हैं विशेष ध्वनिया है जो वहां बीमारियों को प्रवेश ही नहीं करने देंगी विशेष ध्वनिया है जो वहां बीमारियों को निमंत्रित करें पर ध्वनि का पूरा सास्थ हो गया जिन्होंने कहा था शब्द ही ब्रह्म है उन्होंने शब्द के लिए बड़ी से बड़ी बात जो कही जा सकती थी वो कही जो बड़ी से बड़ी बात थी ब्रह्म से बड़ा कोई अनुभव नहीं था और शब्द से गहरी उन्होंने कोई चीज नहीं जानी थी जिसका प्रयोग किया था सारे राज सारी राजनीय सारा संगीत पूरक का उस शब्द ब्रह्म की ही प्रतीतियों का फैलाव है समस्त राज समस्त राजनीय मंदिरों में पैदा हुई समस्त नृत्य पहली दफे मंदिरों में पैदा हुए फिर फैलते गए, गए क्योंकि मंदिर में ही ध्वनि का अनुभव करने वाला साधु था उसने ध्वनियों में भेद देखे उसने इतने भेद देखे जिस पर कोई हिसाब नहीं अभी सिर्फ चालीस साल तक काशी में एक साधु था शुद्ध सिर्फ ध्वनियों के विशेष आघात से किसी की भी की हो जाए सिर्फ ध्वनियों सर्व प्रयोग विशुद्ध ने करके दिखाया और अपने बंद मंदिर के गुंबद में लगा। है यह बिल्कुल अनहज मिल है और जब पहली दफा तीन अंग्रेज डॉक्टरों के सामने उसने प्रयोग किया वो तीन अंग्रेज चिड़िया को लेकर अंदर गए। विश्वानंद ने कुछ ध्वनिया की वो चिड़िया तड़फड़ाई और मर गई उन तीनों ने जांच कर ली कि वो मर गए। तब विशुद्धानंद ने दूसरी ध्वनिया की वो फिर तड़फड़ाई और मर गई तब पहली दफा पैदा हुआ कि ध्वनि के आघात का परिणाम हो सकता अभी हम दूसरे आघातों के परिणाम को मान लेते हैं क्योंकि उनको विज्ञान कहता है हम कहते हैं कि विशेष किरण आपके शरीर पर पड़े तो विशेष परिणाम होंगे और विशेष औषधि आपके शरीर में डाली जाए तो विशेष परिणाम होंगे और विशेष रंग विशेष परिणाम परिणामदायक लेकिन विशेष ध्वनि क्यों नहीं अभी कुछ प्रयोगशालाएं पश्चिम में ध्वनियों का जीवन से क्या संबंध हो सकता है इसको बड़े काम में और कुछ दो तीन प्रयोग प्रयोगशालाओं ने बड़े गहरे परिणाम दिए इतना तो बिल्कुल साफ हो गया है कि विशेष ध्वनि के परिणाम जिस मां की छाती से दूध नहीं निकल रहा है उसकी छाती से दूध ला विशेष ध्वनि कपड़े जो पौधा छह महीने में फूल देता है वो दो महीने में फूल दे सकता है विशेष ध्वनि उसके पास करता जो गाय जितना दूध देती है वो सब दुग्ना दे सकती है विशेष ध्वनि पैदा की जाए तो आज तो रूस की सारी बिना ध्वनि के कोई गाय से दूध नहीं लोहा जा रहा और बहुत जल्दी कोई फल कोई सब्जी बिना ध्वनि के पैदा नहीं हो तो क्योंकि प्रयोगशाला में तो सिद्ध हो गया अब उसके व्यापक पर की बात अगर फल और सब्जी और दूध और गाय अगर ध्वनि से प्रभावित होते हैं तो आदमी का कोई कारण नहीं है स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य ध्वनि की विशेष तरंगों पर निर्भर बहुत गहरी हाइजीनिक व्यवस्था थी जो हवा से बनी हुई नहीं सिर्फ हवा के मिल जाने से ही कोई स्वास्थ्य आ जाने वाला है ऐसी धारणा नहीं।, नहीं तो यह असंभव है कि 5000 साल के लंबे अनुभव में यह ख्याल में न आ गया हो हिंदुस्तान का साधु बंद गुफाओं में बैठा है जहां रोशनी नहीं जाती आवा नहीं जाती बंद मंदिरों में बैठा है छोटे दरवाजे हैं जिनमें से झुक के अंदर प्रवेश करना पड़ता है कुछ मंदिरों में तो रैंग के ही अंदर प्रवेश करना तो फिर भी स्वास्थ्य पर इनका कोई बुरा परिणाम कभी नहीं हुआ था हजारों साल के अनुभव में कभी नहीं आया था इनका स्वास्थ्य पर बुरा परिणाम हुआ पर जब पहली दफे संदेह उठा तो हमने अपने मंदिरों के दरवाजे बड़े कर लिए खिड़कियां लगा दें हमने उनको मॉडर्नाइज किया बिना ये जाने हुए कि वो मॉडर्नाइज होकर साधारण मकान हो जाते उनकी वो से तो पिक हो जाती जिसके लिए वो गुंजी है तो एक तो ध्वनि से गहरा संबंध है मंदिर की वास्तुकला का उसका जो आर्टिटेक्चर है उसका ध्वनि से वो सारा ध्वनि ध्वनिशास्त्र ही है। किस कौन से ध्वनि चोट की जाए उसका भी हिसाब कौन सी ध्वनि खड़े होकर की जाए और कौन सी बैठ के की जाए उसका भी हिसाब कौन सी लेट के की जाए उसका भी हिसाब क्योंकि तो खड़े होकर उसके आघात बदल जाएंगे बैठ कर उसके आघात बदल जाएंगे कौन सी ध्वनियां साथ में की जाए तो परिणाम अलग होंगे कौन सी ध्वनियां अलग अलग की जाए तो परिणाम इसलिए बड़े मजे की बात कि जब वेद साहित्य का पश्चिमी भाषा में अनुवास शुरू हुआ तो सभा का पश्चिम भाषा का जो, जो जो जोर है वो भाषागत है ध्वनिगत नहीं फोनेटिक नहीं कोई शब्द लिखा जाए वैदिक दृष्टि में उस शब्द के लिखने और बोलने का उतना मूल्य नहीं है जितना उसके भीतर विशेष ध्वनि और विशेष ध्वनि की मात्राओं का समाहित होना जरूरी है संस्कृत का जोर फोनेटिक है लिंग्विस्टिक नहीं शब्दगत नहीं है ध्वनिगत है इसलिए हजारों साल तक कीमती शास्त्रों को न लिखने की दिद्ध की गई क्योंकि लिखते ही जोर बदल जाएगा एंथिस बदल जाएगा, बोल के ही दिया जाए दूसरे को लिख के न दिया जाए क्योंकि लिखे जाने पर शब्द बन जाएगा और ध्वनि की जो बारीक संवेदनाएं थी वो मर जाएंगी उनका कोई सवाल नहीं रहता है अब राम को लिख दें हम तो पढ़ने वाले पचास तरह से पढ़ सकते हैं कोई रा पे थोड़ा कम जोर दे कोई आप ज्यादा जोर दे कोई माँ पे थोड़ा कम जोर दे वो कैसा जोर देगा वो पढ़ने वाले पे पर निर्भर करेगा लिखने के बाद ध्वनिगत जोर समाप्त हो गया अब उसको फिर डिकोड करना पड़ेगा इसलिए हजारों साल तक जिंदगी की कोई शास्त्र लिखा ना जाए कारण कारण सिर्फ एक मात्र यही था कि उसकी जो ध्वनिगत व्यवस्था है वो न खो जाए तो सीधा व्यक्ति के द्वारा ही वो दूसरे को सुनाया जाए इसलिए हम शास्त्र को श्रुति कहते हैं। जो सुन के मिले वही शास्त्र था जो पढ़ के मिले उसको हमने शास्त्र नहीं कहा क्योंकि तो उसकी सारी की सारी जो वैज्ञानिक प्रक्रिया थी तो उसमें कैसे ध्वनि के आघात होंगे कहां छीण होगी ध्वनि कहां तीव्र होगी उसको उसको लिपिबद्ध करने पर कठिनाई खड़ी हो है और कठिनाई खड़ी होती जिस दिन लिपिबद्ध हुए ये शास्त्र उसी दिन इनकी जो मौलिक आंतरिक व्यवस्था थी वो खंडित हो गई फिर कोई जरूरत नहीं कि आप किसी से जाके सुन के ग्रहण करें आप किताब पढ़ सकते हैं वो बाजार में उपलब्ध है और उसके साथ ध्वनि का कोई ये भी मजे की बात है कि इन शास्त्रों का कभी जोर न था अर्थ पर का तो जोर नहीं था अर्थ पर अर्थ पर जोर तो पीछे हमें पकड़ में आना शुरू हुआ जब हमने इनको लिपिबद्ध किया क्योंकि तो लिपिबद्ध कोई भी चीज अगर अर्थ ही हो तो हम पागल मालूम पड़ेंगे हमको उसे अर्थ देना ही पड़ेगा अभी भी वैदिक वचनों में ऐसे वचन है जिनके अर्थ नहीं लगाए जा सके और जिनके अर्थ नहीं लगाया जा सके वही वचन असली हो क्योंकि वो बिल्कुल ही ध्वनिगत है उनमें अर्थ था ही नहीं जैसे ओम मणिपद में हूं इस इसमें सवाल अर्थ का नहीं ओम में भी सवाल अर्थ का नहीं इसमें कोई अर्थ नहीं ध्वनिगत चोट है और उसके परिणाम ध्वनिगत चोट है उसके परिणाम अब जब कोई साधक को ओम मणि पद्म होम का आवर्तन करता है बार बार तो उसके शरीर के विभिन्न चक्रों पर चोट पड़नी शुरू होती और वो चक्र सक्रिय होने शुरू हो इसमें क्या अर्थ है ये सवाल नहीं इसकी क्या यूटिलिटी उपयोगिता है ये सवाल है इसको ख्याल में ले लेना जरूरी है कि पुराने शास्त्र अर्थ पर जोर नहीं देते उपादेता देता तो जोर देता उपयोगिता क्या है उपयोग क्या है बुद्ध से किसी ने पूछा है कि सत्य क्या है तो बुद्ध ने कहा जो उपयोग में आ जाए सत्य की परिभाषा जो उपयोग में आ सकता विज्ञान भी यही करेगा सत्य की परिभाषा विज्ञान भी यही करता ट्रेडमेटिक परिभाषा करेगा ये नहीं कहेगा कि सत्य क्या है जिसको आप सिद्ध कर देंगे समान नहीं सत्य क्या है जो उपयोग न आप उपयोग करके दिखा दें। आप कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं हमें फिक्र कि सत्य असत है आप पानी बना के दिखा दे सत्य हो जाए न बन सके पानी तो असत्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनते हैं नहीं ये कोई लॉजिकल कोई तर्कगत इसकी वैलिडिटी नहीं बनते हो तो बनाकर दिखा दे बन जाए तो सत्य ना बनते हो तो तो सबसे हो जाएगा कि विज्ञान ने अब जाके वही व्याख्या पकड़ी है जो पांच हजार साल पहले धर्म की व्याख्या धर्म कहता था जो उपयोग में आ जाए जिसका आप उपयोग कर सकें तो ओम का कोई अर्थ नहीं है उपयोग कोई मीनिंग नहीं है यूटिलिटी मंदिर का कोई अर्थ नहीं है उपयोग और उपयोग में लाना एक एक कला है और सभी कलाओं के साथ एक खराबी है सभी कलाओं के साथ एक खराबी है कि उनका जीवंत हस्तांतरण नहीं हो सकता पकता था चीन में कोई 1500 साल पहले एक सम्राट रोमांस का बहुत शौकीन है और इतना शौकीन है कि वो अपने सामने ही गायबैल को कटवाता है तो जो उसका कसाई है वो 15 साल से नियमित सुबह आके उसके सामने ही जानवर काटता है एक दिन वो सम्राट पूछता है कि ये तू जो फरसा लाता है काटने के लिए ये मैंने तुझे कभी बदलते नहीं देखा पंद्रह साल हो गए इसकी धार मरती नहीं तो कसाई कहता है कि इसकी धार नहीं मरती धार तभी मरती है जब कसाई ना हो धार तभी मरती जब कसाई ना हो धार तभी मरती जब कसाई को पता ना हो कि कहा ठीक जगह है जहां से फर्श पार हो जाता है और दो हड्डियों के बीच में नहीं आता जॉइंट्स ज्वाइंट कहा है? ये मेरी पुस्तनी गला है ये फर्श की धार तो मरती ही नहीं बल्कि रोज जानवर काट के उसकी धार लग जाती तो सम्राट ने कहा कि तो, क्या तू ये कला मुझे भी सिखा सकते तो? नहीं बहुत ये कठिन है ये तो मैं अपने बाप के पास जब से मुझे होश है तब से मैं खड़ा था इसको मैंने इन्वाइट किया है इसको मैंने सीखा नहीं इसको मैं पी गया हूँ इसको मैंने सीखा नहीं किसी से तो मैं बाप के पास खड़ा था रोज रोज यही हो रहा था दिन में जानवर दिन में खड़ा था कभी उसका उठा के था कभी जानवर के कटे हुए अंगों को उठा के रखता था बस मैं पी गया तो अगर तुम भी इतने के लिए राजी हो तो मेरे पास खड़े रहो कभी उठा के लाओ कभी रखो कभी बैठो देखते रहो इसको पी सको तो मैं सिखा नहीं साइंस सिखाई जा सकती है आर्ट्स सिखाया नहीं जा सकता विज्ञान हम सिखा सकते हैं पढ़ा सकते हैं कला हम सिखा नहीं पाते कला को तो इंबाइव करना ये सारे मंत्र अर्थ नहीं रखते इनका कलात्मक उपयोग है तो छोटे छोटे बच्चों को हम इम्बाइव करवा देते हैं। वो मंदिर की कला सीख जाते थे उन्हें कभी पता भी नहीं चलता था कि वो क्या सीख गए वो मंदिर में जाने की कला सीख जाते वो मंदिर में बैठने की कला सीख जाते वो मंदिर का उपयोग सीख जाते जब भी मुसीबत में जिंदगी होती वो भागे मंदिर चले जाते मंदिर से विशांत होकर लौट आते चूकना मुश्किल था रोज सुबह में मंदिर चले जाते क्योंकि जो मंदिर में मिलता था वो कहीं भी मिलना मुश्किल था पर वो इतने बचपन से पकड़ती थी बात कि उन्हें हमने कभी सिखाया ऐसा नहीं था इम्बाइब कर गया वो बहुत सी चीजें थी जो सिखाई नहीं जा सकती जहां भी कला है वहीं सिखाना मुश्किल है इस मंदिर की इन मंदिरों के बीच ध्वनि की जो सारी की सारी संयोजना थी उसकी एक प्रायोगिक व्यवस्था है और जब तक शब्द का ठीक ध्वनिगत रूप ख्याल में न हो मंत्र का इसलिए मंत्र गुरु के द्वारा दिया जाए इस पर जोर था वो मंत्र आप जानते रहे हो सकता है गुरु आपके काम में कहे राम राम का पाठ और आप हैरान होंगे गए कहा कि गुरु के बिना मंत्र नहीं मिलेगा और ये तो दुनिया जानती है राम राम को और इस आदमी ने कान में कहा कि राम राम को ये कोई तो पागलपंत्री तो बात नहीं लेकिन आ, राम के ध्वनिगत रूप पर जोर होगा जो कि दुनिया नहीं जानती और राम के भी पचासों प्रयोग हैं हम वाल्मीकि की सारी कथा हमने सुनी है लेकिन वो कथा बचकानी हो कथा ऐसी हो गई कि हम समझने लगे कि वो नासमझ था गैर पढ़ा लिखा था गंवार था तो भूल गया कि गुरु ने कहा था कि राम राम का पाठ करना तो वो मरा मरा का करना और मरा मरा का पाठ करते हुए ज्ञान को उपलब्ध हो गए ये चाबियां जब खो जाती तो ऐसी जब खड़ी होती सच बात यह है कि राम के मंत्र कि एक रूप का यही हिस्सा है कि राम राम कहते कहते जब आपके भीतर से मरा मरा निकलने लगे तभी वर्तुल बना राम राम गति से कहते हुए जब बिल्कुल स्थिति उल्टी हो जाए और मरा मरा निकलने लगे तब ठीक ध्वनिगत हो और जब मरा मरा निकलेगा तब एक अद्भुत घटना घटे और वो घटना ये है कि आप नहीं रहे आप मर गए और जब आप मर रहे होते हैं वही क्षण आपके जब भी पूरे होने का वही क्षण अंभव का है जब आप नहीं मिट गए और ये बड़े मजे की बात है कि अगर ये प्रक्रिया ठीक से की जाए तो राम का पाठ आप शुरू करेंगे बहुत शीघ्र वो घड़ी आ जाएगी जब राम की जगह मरा मरा निकलने लगेगा और आप चाहेंगे भी कहना कि राम कहूं तो ना कह पाएंगे सारा तुम मरा व्यक्तिगा उस वक्त आपकी मृत्यु घटित होगी जो कि ध्यान का पहला चरण है और जब आपकी मृत्यु पूरी घटित हो जाएगी तो आप अचानक फिर पाएंगे कि मरा मरा राम में रूपांतरित होने लगा फिर आपके भीतर से तो राम की ध्वनि निकलनी शुरू होगी और जब राम की ध्वनि अब निकलेगी आपके भीतर से तब आपको राम का साक्षात्कार बीच में मरे की ध्वनि में रूपांतरण अनिवार्य तीन हिस्से हुए राम से आप शुरू करेंगे मरे में आप मिटेंगे और राम पर पत्र पूरा होगा और जब तक बीच में मरे मरा मरा की प्रक्रिया पकड़ना ले आपको तब तक असली राम की प्रक्रिया जो तीसरे चरण में पूरी होने वाली वो नहीं होती अगर आप राम राम कहते ही गए हो मरा मरा नहीं आया बीच में तो आपको पता ही नहीं है उसके फोनेटिक पोनेटिक का पता नहीं तो उसकी ध्वनिगत जो जो जोर है उस जोर को अगर ठीक से आपने दिया अगर आपने रा जोर से कहा और मां धीमे कहा तो ही मरा बनेगा बाद महीने तो नहीं बनेगा राह पर सारी ताकत लग जाएगी और मां को छोड़ ढिला तो माँ गड्ढे की तरह हो जाएगा शिखर की तरह हो जाएंगे माँ एक खाई हो जाएगा इस स्थिति में राम माँ को छोटा करके आप करते चले तो बहुत शीघ्र आप पाएंगे कि रूपांतरण हुआ मां शिखर बन जाएगा और रा, खाई बन मरा शुरू हो जाए हर शिखर के बाद खाई, हर खाई के बाद शिखर और अभी जो शिखर था वो थोड़ी देर में खाई हो जाएगा जो खाई थी वो शिखर बन जाए, ठीक लहर की तरह ध्वनि की भी लहरें ठीक ध्वनि के भी उतार चढ़ाव आरोह अवरोह ठीक ध्वनि की अगर व्यवस्था ज्ञात न हो तो आप राम राम कहते रहे कोई परिणाम न होगा अब जिन्होंने भी बाल्मीक के संबंध में कहानी प्रचलित की को नासमझ था बेपढ़ा लिखा था गवा था ये सब बातें सच हैं तो ना समझ था बेपढ़ा लिखा था गवाता लेकिन यह बात सच नहीं है कि इसलिए वो मरा मरा कहने लगा जहां तक इस सूत्र का संबंध इस मामले में तो वो पूरा हो उसे ठीक ठीक पूरे गणित का पता था इतने मामले का तो उसे पूरा पता था कि राम कैसे कहना है कि मरा बन जाए जब मरा बन जाए तभी आप संक्रमण से गुजरे और फिर राम पैदा होगा वो राम आपके द्वारा कहा हुआ राम नहीं होगा थे आप तो मर गए वो राम जन्मेगा आपके बीच वो अजपा हो जाए तो आप उसका जाप नहीं कर रहे वो हो रहा है जाप्वनिगत जोर की वजह से श्रुति और उसे कोई जानने वाला जो ध्वनियों के को जानता हो और जानने का एक ही उपाय था तो वो किसी से जानता हो जानने वाला ही उसे किसी को दे वही शब्द होंगे जो किताब में लिखे होंगे सबको मालूम हो फिर भी उनका गणित अलग होता है और गणित में ही सारा खेल और ध्वनि की जो गणित है आरोह अवरोह के जो अंतर है उनका ही सारा खेल है